पहले है प्रमाण बाद में है या प्रमाण पहले है या प्रमेय बाद में है या दोनों एक साथ हैं या दोनों ही नहीं है केवल कल्पना है ये चौथा पक्ष, पक्ष हो सकता है ना तो आप लोगों में से किसने विचार किया प्रमाण और प्रमेय के बारे में राम प्रकाश जी इनको <laughs> <प्रमादी laughs> यही पता नहीं लग पा रहा है किस विषय में प्रमाण और प्रमेय विषय में अच्छा थे नहीं अच्छा ये व्यवस्था में लगे हुए थे ठीक रमन जी बताइए यहाँ पर दुष्य प्रमाण या प्रमेय कौन पहले जाना जाता है तो उसको स्वामी दो उदाहरणों से समझाया जैसे सूर्य का प्रकाश एक तो सूर्य हो गया उसमें प्रमाण दूसरे को जाना था तो जब हम उसको जानेंगे तो उसको भी है हम जान रहे और स्वयं प्रकाश से। तो इसलिए प्रमाण है तो वहां पे दोनों एक साथ इसमें एक और बात विचार करने की है कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान एक साथ हो रहा है या प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ है एक तो है कि दोनों का ज्ञान एक साथ हो रहा है एक है की दो दो अलग अलग अस्तित्व वाले ये है तो दोनों अलग अलग हैं पर इनका ज्ञान एक समय में हो रहा है या या इन दोनों का ज्ञान अलग अलग समय में हो रहा है दोनों एक साथ, साथ। हाँ जी सुनाओ प्रत्यक्ष प्रमाण में दोनों का एक साथ होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कह रहे हैं कि एक साथ होता है ये प्रसंग हमारा अलग चल रहा है आप जो बोल रहे हैं वो अलग हो गया है यहाँ पर प्रत्यक्ष जान की चर्चा नहीं चल रही कि प्रत्यक्ष जान कैसे होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण तो यहाँ पर पंडित उदयवीर जी ने जो कि एक प्रकार से न्याय दर्शन जो संस्कृत है ना उसी का एक प्रकार से अनुवाद किया है तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये शंका उठाते हैं कि प्रमाण और प्रमे एक साथ है पूर्व प्रभाव है पूर्व अपर भाव है या युगपथ है तो वहां पर उदय जी ने यह उत्तर दिया कि कि ये देश काल परिस्थिति के अनुसार पहले और बाद में हो सकते हैं और साथ साथ, और साथ साथ हो सकते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्रमाण और प्रमे दोनों एक साथ ही हो पहले और आगे पीछे भी हो सकते हैं तो साथ साथ का भी उदाहरण बन सकता है और प्रमाण पहले हो प्रमेय बाद में हो प्रमेय पहले हो प्रमाण बाद में हो या प्रमेय पहले है और और जो उसका प्रमाण है वो बहुत बाद में आता है या प्रमाण पहले है तो प्रमेय बहुत दूर पे है तो वहां पर इस तरह के उदाहरण दिए गए जैसे वस्तु कमरे में पहले से है वस्तु कमरे में पहले से है और दीपक जलाया तो अब वहाँ प्रमेय तो पहले से है प्रमाण बाद में आया तो यहाँ पर प्रमाण और प्रमेय दोनों साथ साथ नहीं है हाँ जी अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं अच्छा प्रमाण प्रमेय जान तो एक साथ हुआ है ना प्रमेय पहले से वैसे तो सब पहले से ही है जान तो एक साथ ही हुआ है ना नहीं ज्ञान भी आगे पीछे जब प्रमेय है ही नहीं तो जब प्रमाण अभी है नहीं, आ, हाँ। हाँ। है नहीं तो हमें ज्ञान कैसे होगा कि प्रमेय यही प्रमाण नहीं है तो नहीं हो रहा है प्रमेय है ठीक है ना अभी दीपक नहीं है केवल केवल वो कमरे में स्थित पदार्थ है तो हमें प्रमाण का ज्ञान अभी कहा हो रहा है अभी तो प्रेमिया का जान हो रहा है क्यों प्रेम का जान तो क्यूँ नहीं हो आप रहा है अंधेरे में भी हम वस्तु को ऐसे ऐसे करके टटोल लेते हैं लेकिन ठीक से नहीं टटोल पाते इंद्रिय दोष के कारण से स्पष्ट का। कौन सा स्पर्श प्रमाण है लेकिन वो स्पर्श प्रमाण मतलब स्पष्ट नहीं है ऐसा कैसे का कहना ये कि जब भी जाना होगा तो का प्रमाण और कैसे जाने, तो जाने, जाने प्रश्न है तो नहीं, तो नहीं एक तो है की बौद्धिक रूप से तो उसे पता है की प्रमाण और प्रमे है लेकिन वैसे हम देखे तो प्रेम वहा वस्तु पहले से है वो हमको यहाँ पर प्रेमे पहले है प्रमाण अभी बाद में आने वाला अभी आया नहीं है प्रमाण ठीक है तो अब इन्होंने जो उदाहरण दिया ना भाई कि प्रमेय का अगर हमें ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब है हमने किसी न किसी प्रमाण से जान हो रहा है तो वहां पर एक तो ये ये कि प्रमा प्रमेय का ज्ञान जो है वो भ्रांति रहित होना चाहिए निर्भ्रांत होना चाहिए तो निर्भ्रांत तो हमें जान नहीं हो रहा है या हम स्मृति के आधार पर तो कह सकते हैं जैसे मैं मैंने मान लीजिए बिजली के प्रकाश में कोई गिलास या कोई वस्तु रख दी और मैंने अनुमान से जान लिया कि वो यहीं रखा और मैंने जाके उठा लिया वो तो एक पूर्व स्मृति के आधार पर तो संभव है लेकिन पहले से हमें पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है तो प्रेम वहां पर है और हम ऐसे टटोल भी रहे हैं। लेकिन वो निर्भ्रांत निर्भ्रांत जान नहीं है कि जितना वो भी से। तो नहीं प्रमाण तो है लेकिन अगर वो प्रमाण अगर वो मान भ्रांति युक्त है तो वो ए, मतलब दोषयुक्त माना जाएगा ना दोषयुक्त माना जाएगा लेकिन जितना निर्भरा जाने वो भी प्रमाण था इसलिए हम्म तो प्रमाण तो रहेगा जितना तो प्रमाण से तो अंधेरे में उस निर्भ्रांत प्रमाण हो या या भ्रांति युक्त हो लेकिन वहां पर प्रत्यक्ष की जो परिभाषा दी है ना इंद्रिया सन्न उसको उत्पन्न वहां पर निर्भ्रांत ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा है निर्भ्रांत ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा है ना वो आगे फिर विशेषण दिए हुए तो ये ठीक है भ्रांति युक्त प्रमाण तो बन सकता है कि भाई दिन में मैंने घड़ा यहाँ देखा था कोई वस्तु यहाँ देखती है टटोल रहा है वो हो सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर इतना और भेद कर सकते हैं निर्भ्रांत और भ्रांति तो प्रत्यक्ष की जो परिभाषा दी है वो निर्भ्रांत के अंतर्गत आएगा प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष भ्रांति युक्त है वो दोषयुक्त प्रत्यक्ष है तो प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान अब जैसे इसको और घटाके देखते हैं और घटा के देखते हैं जैसे जैसे सूर्य सूर्य पहले है ठीक है और सूर्य के बाद जो बनने वाली वस्तुएं हैं, वो अभी नहीं बनी हैं। सूर्य तो है लेकिन सूर्य के बाद जो बनने वाली वस्तुएं हैं, वो अभी नहीं बनी हैं। तो प्रमेय अभी है नहीं लेकिन सूर्य है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रमाण प्रमाण तो है लेकिन प्रमेय अभी नहीं प्रमे है प्रमेय का अभाव है वहाँ पे तो प्रमाण और प्रमेय यहाँ पर युगपत नहीं हो रहे हैं ये जो का कि ले? कि का नहीं वो तो ठीक है अस्तित्व यहाँ पर अस्तित्व के साथ साथ ज्ञान भी हो रहा है की कौन पहले कौन बाद में अस्तित्व के साथ ज्ञान भी जुड़ा हुआ है न नहीं अस्तित्व के बाद तो ही ज्ञान होगा ना अस्तित्व प्रमाण का भी होना चाहिए प्रमेय का भी होना चाहिए नहीं हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो है ही नहीं वो कमी हो ही नहीं सकता कैसे जब नहीं प्रमेय है नहीं लेकिन आएगा प्रमेय प्रमे का अस्तित्व नहीं है ये तो प्रतिज्ञा ही नहीं किसी वस्तु अस्तित्व तो नहीं है अस्तित्व तो तो तो नहीं है, तो है क्या मतलब आगे होगा अभी नहीं है तो अभी यहाँ दोनों एक साथ नहीं हुए ना प्रमेय नहीं है आप मेरी बात ही कह रहे हो मैं जो कह रहा हूँ वही आप दोहरा रहे हैं कि प्रमाण और प्रमेय कई बार जो है वो अलग अलग करना क्या चाहिए हाँ जी कहिए कहिए पहली बात तो ये दोनों और मेरा यह है कि प्रमाण और प्रमे एक साथ भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं एक काल में नहीं भी होते ये, ये, ये है अब इनकी जो तो क्या रहे प्रमाण के बिना प्रमेय नहीं होता है तो सभी जानते ही हैं बात इस विषय पर चले है कि दोनों एक साथ होते नहीं पर मतलब भावी प्रमेय है ना कोई अस्तित्व तो नहीं है वर्तमान में अस्तित्व तो नहीं है लेकिन आगे अस्तित्व तो नहीं है ऐसा नहीं है तो उत्तर को तो ऐसे दे रहे हैं की प्रमाण के बिना प्रमेय नहीं हो सकता ये तो है ही बिना प्रमाण के कोई प्रमे हाँ जानी मतलब ज्ञान प्रमाण हो सकते सभी मानते इस शर्त नहीं है ये दोनों जो प्रमाण और प्रमे यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं है यहाँ पर प्रमेय और प्रमाण दोनों एक साथ नहीं है वो प्रमेय आएगा अभी नहीं है वर्तमान उसका अस्तित्व नहीं है लेकिन आएगा लेकिन प्रमेय का अस्तित्व तो है वो अभी अन में है अस्तित्व की चर्चा नहीं है प्रश्न पूछता हूँ समाधान में आप लोग कहने को तो आते जैसे कमरे में भी लाइट बंदे कुछ हमको दिखते रह गया प्रश्न क्या उत्तर किसका ज्ञान पहले हुआ इसमें तो दोनों एक साथ होंगे जैसी बल्ब जलायेंगे वैसी हालांकि इसमें बारीकी से विचार करें तो यहाँ भी एक क्रम लगता है यहाँ भी क्रम लगता है मोटी दृष्टि से तो कह सकते हैं एक साथ हुआ लेकिन यहाँ भी ऐसा लग रहा है एक साथ नहीं हो रहा है यहाँ एक साथ नहीं हो रहा है हम जो सोईबे तो वहाँ पर प्रमाण प्रमेय एक ही चीज है। नहीं प्रमाण और प्रमेय तो प्रकाशित प्रमे नहीं जब सूर्य दूसरी वस्तु दिखा रहा है तो सूर्य हमारे लिए प्रमाण है जब हम सूर्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रमेय है लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि बल्ब जलाते ही जो वस्तु प्रमेय का जान हुआ तो एक साथ हुआ या या क्रम से हुआ तो मुझे ऐसा लगता है की क्रम से ही होना चाहिए क्यूँकी ऊपर जान अनुपत्ति मनुष्य लिंग में उद्लक्षण है तो तो नहीं जो तो है वो प्रकाश तो आपसे वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं तो प्रमे अलग चीज प्र... नहीं जब हम उस वस्तु को दूसरे उससे दू... उस बस से दूसरी वस्तु को देख रहे हैं तो प्रमे उस समय कहा है जिस समय हम प्रकाश से दूसरी वस्तु को देख रहे हैं उस समय हमारे मन में प्रमाण की प्रमाण पर, के अंदर जो प्रमेय की कल्पना नहीं है क्योंकि हम दूसरी हम प्रमाण के माध्यम से दूसरी वस्तु को देख रहे हैं उस समय हमारे लिए प्रमाण है उस समय हमारे प्रमाण जब हम जब हम वस्तु के बल्ब के विषय में जाने जो प्रमाण बन रहा है उस समय वो हो गई उस समय प्रमेय होगी उस समय प्रमाण क्या है किस समय जो सीधा देख रहे हैं, दिख रहा है, जो पर में बल्ब चला मतलब हम वस्तु बारे में जान रहे हैं जैसे सीधा सूर्य को देख नहीं तो वो उसी कहते हैं ना कि प्रमाण प्रमे बन जाता है प्रमे प्रमाण बन जाता है जाता। उस समय तो प्रमाण जो हम मान रहे थे वही प्रमे बन जाएगा उस समय और उस समय हमारी आँख प्रमाण हो जाएगी क्यूँकी आँख से हम देख रहे हैं प्रकाश की सहायता से नहीं तो स्वयं जनारे है स्वयं जनावे में सहायक किसको बन रहा इसके है किस, किस को बन रहा? जीवात्मा को बन रहा है न सूर्य अपने आपको स्वयं सूर्य अपने आप को कैसे जनाएगा भाई जानने वाले जाता तो हम है परमाता तो हम है वही हमारे हिसाब से ही तो व्याख्या है ना हाँ तो सुना हाँ तो आप थोड़ा शांत रहिए प्रशांत जी बताएंगे देखिए ऐसा है कि कि अगर मान लो आप लोग सही बताते हो स्वीकार करें लेकिन अब प्रश्न तो उठते हैं तो उसका फिर समाधान तो होना चाहिए ना आप कहते हैं कि वो सूर्य स्वयं जनारा है वो सूर्य तो जड़ है वो स्वयं क्या जनाए वो हम उसको जान रहे है और हमारी हमारी जो हमारी जो भावना है ना विवक्षा अधीन हम जैसी उसमें विवक्षा कर रहे हैं वैसा हमें दिखाई देता है कहा कि जड़ तो धना नहीं सकता है हाँ. तो फिर आपने सूर्य दूसरी को नहीं, नहीं, मैंने मैंने कहा स्वीकार किया प्रकाश जैसे कमरे में तो हाँ तो प्रमाण तो प्रमाण हाँ, तो, तो, तो जड़ चेतन दोनों हो सकते हैं तो आँगे। तो आँगे। तो आँगे। उल्टा बोल दिए कैसे मुझे समझ नहीं यार कैसे उल्टा बोल दिया तो तो जड़ वस्तु जड़ वस्तु स्वयं का कोई ज्ञान नहीं करा सकती जड़ वस्तु से को कोई जान नहीं करा सकती सूर्य कहे कि मैं सूर्य हूँ मेरे अंदर इतना ये है वो है ये सूर्य नहीं करा सकता ये तो हमारी अपेक्षा से है ना कि जब मैं साधन को देख रहा हूँ साधन को सूर्य साधन है वस्तु दिखाने में तो उस साधन को मैं जान रहा हूँ कि ये साधन है साधन साधन को नहीं जान रहा है कि मैं साधन हूँ वो तो मैं जान रहा हूँ प्रयोग करने वाला जान रहा है ना कि वही ये साधन है और ये साध्य है तो ये ये बात आ, जो है कि सूर्य स्वयं अपने उसको जना रहा है या जान करवा रहा है कि मैं सूर्य हूं ऐसा भी समझ में आ रहा है हम हाँ प्रशांत जी को दो एक बार फोन वो <laughs> आई जी उनको दो पीछे दो अच्छा तेज बोलिए हाँ वस्तु ऊपर में एक मिनट प्रमाण जैसे बंधु ने स्विच ऑन किया होगा जब वो चल होता है। प्रकाश चलकर के जाएगा तो पहले प्रकाश दिखेगा उसके बाद में से देखी प्रमेय दिखेगी जैसे योगपत जाना तो यहाँ घट जाएगा उसमें अपने को लगता है तो भेज नहीं सकते हैं पहले प्रकाश चल रहा है प्रशांत जी की बात से कौन सहमत है वरुण सह, तो जी हाँ अभिषेक जी नहीं जिसने अभी नहीं बोला उसको देंगे आपको तो समझ में नहीं आ रहा ना आप क्या बोलोगे जो व्यक्ति ये, ये कह रहा है हाँ। कि मैं को हूं, वो प्रमाण को नहीं हो रही प्रमे मान रहा है, को, तब जान रहा है जो कह रहा हूँ मैं प्रकाश जान रहा हूँ पहले प्रकाश प्रमे हो गया उसके लिए नहीं प्रमाण को, को जान रहा हूं प्रमाण को जाना तो ठीक है पर प्रमे अभी उसके अभी उसके उसमें नहीं है हाँ जी प्रमाण को जाना तो ठीक है अभी सूर्य को जान रहा है लेकिन अभी उसकी किसी वस्तु पर निगाह नहीं गई प्रमेय पर नहीं गई है तो उसमें प्रमाण है तो जब वो किसी वस्तु बस... आप कहीं अलग चले जाते हो तो प्रशांत हाँ ये। तो थे थे थे थे थे थे। मेरी प्रतिज्ञा नहीं है शास्त्र कह रहा है मेरी प्रतिज्ञा नहीं साथ साथ भी हो सकते हैं आगे पीछे हो सकते हैं एक साथ भी हो सकते है प्रिणे हाँ प्रिणे तो हाँ सांत रहिए अनुशासन बना रखिए हाँ राम प्रकाश जी अब बोलेंगे थोड़ा सा फिर इनको महासा जी को थोड़ा सा अवसर देंगे हाँ ये भी कुछ कहना चाहिए एक मिनट अचानक सा एक प्रश्न कोई कोई है स्वामी स्वामी जी है कोई कोई यहाँ शंका क्या करते हैं कि प्रमाण पहले प्रमे या प्रमे पहले उत्तर यह है कि दोनों एक साथ एक समय में होते हैं उत्तर दे दिए स्वामी जी इसमें मतलब करने क्या हो सकता है विचार तो यही चल रहा है ना साध कोटी में नहा भी है। उत्तर तो दे दिया पर हम उत्तर से संतुष्ट नहीं है हम उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है ना उसी पे तो विचार चल रहा है आप क्या कह रहे थे इनको बोलने दो। आप बताइए ओम शांत रहिए नहीं बिना माई की बोलेंगे अगर आप शोर करेंगे तो फिर ये विषय बंद कर देंगे आप शांत रहिए हाँ से ये चल रहा है कि प्रमाण पहले होता है या प्रमे पहले होती है तो प्रमे बाद में भी हो सकता है आ, पहले भी हो सकता है फिर भी बाद में भी हो सकता है इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि थर्मामीटर होता है घास बुखार बाद में आता है तो वो नापता है थर्मामीटर ऊपर भी होता है तो, तो बाद में भी हो सकता है दे थर्मामीटर लगाते हैं तब बुखार आता है <kafart è> <laughs> उसमें थर्मामीटर में ना कि आदमी को आदमी को नहीं थर्मामीटर में थर्मामीटर पहले बन गया, आ गया। आ, शांत रहिए, शांत रहेंगे थर्मामीटर पहले अच्छा मुझे अपनी बात कह लेने दो ना मेरे पास उनको क्या हाँ शांत रहेंगे हाँ आएगा। बाद में आता है तो है। तो उसको प्रमाण जाता हाँ ठीक है, तो है।, तो है। तो हाँ तो, तो, तो ये तो ये ये तो हम सब मान ही रहे हैं। कौन? नहीं मान रहे कौन नहीं ये तीन पक्ष हैं। एक तो प्रमाण पर में एक साथ एक है कि प्रमाण और पर में आगे पीछे एक ही एक तीसरा पक्ष है कि प्रमाण पर में एक साथ और एक प्रमाण पर में आगे पीछे और एक और पक्ष तीसरा और पक्ष है एक आगे पीछे और एक साथ ऐसे तीन पक्ष हैं तो ये जो एक साथ है ना एक आपका जो आगे पीछे का है वो घट सकता उसमें कोई पूर्व भाव पर भाव और पूर्वापर भाव और युग युग तीन पक्ष हैं तीन पक्ष है एक तो पूर्व भाव एक तो पूर्व भाव पहले एक तो परभाव पहले बाद में एक तो पूर्वापर भाव पहले बाद में और एक युग पक्ष तीन पक्ष है ये बात बात हो हो गया हो गया, ना, बराबर राजीव जी अभी समय है यहाँ राजीव जी बोलिए अभिषेख जी ने जैसे कहा मुझे उनके, उनके बात का उत्तर दे रहा हूँ कि जब अगर हम प्रकाश को जानना है तब प्रकाश हमारे लिए प्रमय होगा लेकिन हमें जानना तो वहाँ घट है तो प्रकाश हमारा प्रमाण है और पहले प्रमाण हुआ उसके बाद हमने घट को जाना गति गति जो क्यूँकी सहयोग आ, तो वहां पे प्रमान, प्रमान है वो आपका, आ गए <laughs> तो ये जो पक्ष है न की प्रमाण पहले है प्रमे बाद में है प्रमाण प्रमे सात में है और प्रमाण बाद में प्रमे पहले ये पक्ष निर्दोष पक्ष है और उदयवीर जी ने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए ठीक है ना और यहां तो क्या अपने पास समय नहीं है नहीं तो उदयवीर जी का वो लेकर के हम उसमें से निष्कर्ष निकालते कि या तो उदयवीर जी गलत हैं, या फिर हम उसको गलत समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है उदयवीर जी ने तीन पक्ष के तीनों को उदाहरण दिए एक उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे जैसे एक किसान है और जब उसकी फसल पक जाती है फसल पक जाती है तो फिर वो किसको ढूंढता है फसल काटने वालों को जिसको जिसको बोलते हैं लाभ का, का बोलते है संस्कृति तो अब उस समय गेहूं की फसल तो पकी है काटने वाला है नहीं गेहूं गेहूं तो की फसल है लेकिन काटने वाला है नहीं तो ऐसी वो बता रहा है कि प्रवृत्ति निमित्त जो है वहां पर प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ नहीं है तो इस तरह से आप उस प्रकरण को पढ़ना पहले उस प्रकरण को जब आप पढ़ेंगे ना आपने इसको देखा था वो दिग्री वाले को हाँ तो इसको आप देखना एक बार तो वहां उन्होंने बहुत सारे उदाहरण रखे सारे उदाहरण मुझे याद नहीं है वो जहां पर ये प्रमेय पहले प्रमाण बाद में इस तरह की जो पक्ष उठाए ना पूर्व पक्षी की ओर से फिर उत्तर पक्ष में समाधान दिया उसका तो ये जरूरी नहीं है कि प्रमाण पहले और आ, आ, आ, मतलब प्रमाण पहले हो उसी समय वही उस समय प्रमेय हो ये एक साथ भी हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है और और और आगे पीछे एक आगे पीछे हो सकता है तो ऐसे तीन पक्ष वहां पर बनाया तो उसको आप जैसे एक आगे एक पीछे ऐसे एक आगे और एक पीछे ऐसे ऐसे वहां पर तीन पक्ष हैं तीन को माना तो वहां पर आप विचार करेंगे तो आपको पता लग जाए कि, कि आल, अलग अलग भी हैं एक साथ भी अब इनका जो ज्ञान है ना ज्ञान वो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन प्रमाण प्रेमियों का ज्ञान युगपत नहीं होता है मोटे रूप में तो कह सकते हैं कि, कि एक साथ हो सकता है लेकिन इस पर थोड़ा सा बैसा विचार करें तो ये युगप जानानुपति मनसोलिंगम के विपरीत जा रहा है विपरीत जा रहा है तो इसलिए स्वामी, स्वामी जी का ये जी जो है वो संपा, स्वामी जी ने जो बोला उसका संपादन है ये तो इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये स्वामी जी के द्वारा ही कहा गया है बहुत सारी ऐसी चीजें है जो इसमें विचार करने लायक है ठीक है तो तो कल फिर हम आगे बढ़ेंगे की हाँ सोमवार को नहीं चर्चा तो एक तो यह है की आप लोग लेके आना फिर न्यायदर्शन और वो जो पक्षी दिखाए हैं ना उस पर देख लेंगे तो उदय वीर जी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है यहाँ पर ऐसा लिखा है ठीक है? है आप लोग उदय वीर जी, जी का है आप लोग पास आप लोग लेके आना अच्छा है अलग से क्यों कर सकते यही करेंगे ना अलग से तो अलग से तो आचार्य जी पढ़ा ही रहे हैं सबको न्यायाधीश है। में अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबको समझ नहीं आ रहा है देखा देखा देखा देखा देखा देखा। आप जब न्यायाधीश दर्शन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाए चलिए शांति बात ओ शांतिरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रा